श्री श्रीरामकृष्णकमृत महोदय से संक्षिप्त जीवनचरित श्रीयुक्त महेंद्रनाथगुप्त स्व्रणीते श्री श्रीरामकमृते श्रीम्मा मटर्मोदय मणिमोहोहन कशन भक्त इत्यादी छदनाम तथा असंपूर्णपरचयावर्न आत्मा गुप्त स्थाप्वा व्यर्थ काम सं यहाँ अनुपम कीर्ति सौरभ स्वतः सर्व प्रसारित जातशीतराष्टादतम ख्रीष्टवर्षे श्रीरामकृष्णी प्रथम साक्षात्कारलाभ काले सा मेट्रोपलिटन विद्यालय श्याम बाजार सेखाया प्रधानशिक्षक पद नि श्रीरामकृष्णल्या सुपरचिता राखालबाबूराम सुबोधपूर्ण तेजचंद्रपल्टुचिरोदना प्रभृतौ विवध कालेशद्याल विद्याथी आसन्स्मत कार महोदयी ना परचित आसत किंचु तवचि मेरी वरन अभी दम कथा से आदौ श्रीमद्भागवता श्लोक समुदार तौ कथा तप्तजीवन कविडि कलमशापम श्रवणमंगलम श्रीमदात भुव विगृं ये भूरिदा जी श्री प्रभो कथा प्रचारपूर्वक मटर्मोदय सत्य सत्यमें शसहस्रधर्मृपाशु जृपाश्वतः अमृतधारा प्रवाहिता फलदाधिकारी संवृत्ता पंचसु खंडसु विभक्त अय ग्रंथ श्रीरामकृष्ण भाषाया अनायास बोध्य, सावलील, गते है, भाव बोध्यसलगते भावगाभी स्वल्पवचसचिकन सर्वजनी सहानुभूते असीम असीमस्य, औदार्य तथा सुनिर्मल, सुनल दर्पणेण जगत सर्वश्रेष्ठ साहित्यमदे उच्चाधिकारपूर्वक लेखक अमर कृतवान् एक जीवन कृते यद्यपि एक यथे तथा मटर्मोदय सन्तुष्टो न भूत स्वीयचिताकर्षक प्रेरणापूर्ण मौखिकोपदेश प्रभावित शत सहसुर्बलधर्मचारिण अग्रतः श्रीरामकृष्ण जीवन से उज्जवल आलोक संस्था एक नवीन दृष्टिभंगे स्पृहायाच प्रदोधम स यदा आलपति स्म तदा अतुलयस्मृतशक्तिरा पिपुष्ट कविवपूर्णवर्णनागुण श्रीरामकृष्ण से अतिमकतिपय वर्षाण चित्र श्रोतृण अग्रतः सचल स्म श्री प्रभो पूछ संगलाभन महिमंडितलोकन तेज चिंरा समुजला सी एकौक पिमंडल से सृष्टि अकुव तथा सामगतर्मशन अवलीलाक्रमे तत्जीवपुरातनलीलाक्षेत्रु उपस्थाप्य शां तथा विश्वास से शुभ्रे पुण्य ज्योतिषी संस्थापय स्म मटर्मोदय सदिणेशर से तथा कामुकुस्मृतिराज्येव न्यवसत्था बाह्यो योपी शब्द उच्चार्यता तत राज्यस्य एव वृत्तस्य कृत्वा स तदराज्य कैचि वृत्सर चिंत्र उद्बोधि तह सक अतीतजीवन से पुनरावृत आगम्यस्पेश प्रश्न कौती उत्तर छलन स जीवया श्रीरामकृष्ण तत्सम्क्षपय स्म द्वांश्धकोन विंशतिशत ख्रीटवर्ष से जून मस से चुर्दे देश प्रत्यम एक व्रतमें उद्यापय स्म चपंचाशद ख्रीटवर्ष से जुलाई मस से चुर्दिवसे एक, एक शुक्रवासरे एकषठष्टुतरद्वादशाबाढ़ुवासरे पंचमी दिवसे महेंद्रनाथ कलिकाता शिमुियापल्लीस्थे शिवनाराणाख्य लघुसरणिया पितृगृह जन्मजग्राह इत किंचितित् कालान ते पिता श्रीमद्सूदनगुप गुरु प्रसाद संख्यकुरुसचतुरिणाख्य लघुसरिस्थ गृहत्वा कृत्वा तत्र अद्यावधा तत देवालना सुविता वर्तमानं तथा तत माता स्वर्णमयी उभ एव आज मधुर्व्यवहार तथा धर्मनिष्ठा सुव आस्ता चु पुत्रु तथा सम समसख्यकसु कन्यासु महेंद्रनाथ आसी तृतीय मातु स्ने तथा सद्गुराशि महेन्द्रिराय मतृभक्त कौती स्म मात्र मात्रा सह ते बहूनी शैशवस्मृतिवृत्ता संब्धा आसन तेज़ एक विशेषता उल्लेख्यम एक चुषी बालको महेन्द्रो मह नौकाथदर्शनार्थ अगछत प्रत्यावर्तन कालेे सर्व दक्षिणेशरे भाव्यादर्शनाथ चांदनीघटे अवतीर् नवनद्या तथा मंदरे इतस्तौ भ्रमती स्म तली मंदर से पुत अवस्थि बालक अकस्मा जननीुत क्रिम आरभत तत्मंदर तो निर्गत एक एक सौम्यमूर्ति ब्राह्मण तस् कृत्वा, सांतुना प्रदाने कृते बालक स्वस्थ सन निर्नम तम पश्य स्थित भावनी कालेटर्मोदय एतर प्रवर विषय अवदत सी प्रभु एवं भवत य दिनपूर्व चुर्ष पूर्व राजीराजमणि काली मंदर से प्रतिष्ठा तथा श्री प्रभु तु का या पूजक पद आसी पुनः एक पंचवर्ष वयसी मात्रा सह एक सुबृह अवस्थन असीमनीलाकाश दर्श दर्श त मनसी अच्छा उद्दीपन संजात वृष्टिसम महेन्द्रो निब पृथ्वी वक्षसि दंडा तन अनर्गल वारिपात मध्ये असीम चिंतायां मगनों स्म काली छागबलिद व्यथिता कौती स्म मात्र सह तद्द्द्द्द्दर्शना मनसा प्रतिज्ञात यदिष्यल तरह रोध कर्तव्य किन्तु भविष्य कालो यदा सगता तदा परिनत मास्टर परणतवयस्कर्मोदय चिंताधारायामूल पिवर्तन संपन्नम अतः न भूय किमी कृतम आसी स्ने मैं जन्नी तम कैसोलेव त्यक्ता गिने महेन्द्र अश्रु विसर्जन कुरन्नदाभूत स्वप्ने अपश्य जननी सस्नेह वदी अहमेतावत्ल्वां लालित पाल अत ऊर्धम अभी तदव्या परं द्रष्टुम शगदंबा परम सत्य सत्यस्यम तस् लालन भारम गृहत महेंद्रनाथ से जीवने एको निरंतरो धर्म भाव सदरस्फुट आसी श्री श्रीरामकृष्णो यदा तम् एकदा पप्रक्ष, तया अश्विनस्य वात्या स्मर्यते तदा महेन्द्र उत्तरितवान् आम महोदय तदा अत्यल्पं वयः नवदशवर्षाणि एकस्मिन् प्रकोष्ठे एकाकी देवता आह्वयं कस्यचित् देवमन्दिरस्य पार्श्वतो गमनागमनकाले स ससभ्रमं दण्डायमानः सन् प्रणमती स्म दुर्गापूजा समय दीर्घका उपवेष्टो स्म योगा उपलक्ष्य तथा व्यपदेशेन, तीर्थयात्राभ्युपेन कलिकाताधुसम जैते सर्शनस्पर्शना आकुलो पिवर्तनी काले सनंदम अवदत यदा साधुसंग तमेकदा सर्वोत्तम साधो श्रीरामकृष्णस चरण आनीय जीवन साकवती विद्याल तथा महाविद्याल अयन काले राय महाभारत श्रीचैतन्यचरितामृताग्रंथ सह सुपरचि भावो पाठ्यग्रंथेशर्म भावदीपका अंशान सस्मृत स्थापय स्म कुमारसववे यहाँ ध्यान वर्णनास्थले उक्त यदि गुहा भ्यंतरे महादेव तथा सुहाद्वार नंदीवेत्रहस्तो दंडा सन्वीवाथा सता प्रकृति सर्विधचाचल्यवर्जनाथम आदि सती तथा तेन उल्लघ्य निर्देशन वृक्षो निष्क भ्रमरो गुंजनहीन विहगकूल मुक पशुवृंद अखिलः कालो निस्तब्धः संवृत्तः अथवा साकुन्तले यत्र कण्वमुनेः आश्रमौ वर्ण्यते यद्वा भट्टिकाव्ये यत्र रामलक्ष्मणौ ताडकाबधार्थं विश्वामित्रस्य यज्ञभूमिम् आगत्य तत्तत्र वृक्षनतादीनयज्ञधूमेन कज्जलवर्णरञ्जितान् पश्यतः तत् सकलस्थलं स करोति स्म श्रीचैतन्यचरितामृतविशेषः अवदत् प्रभु प्रभुसमी प्राग अहम उन्मत्त इव तत तत्कम अपठम बायब्रंथ से न्यू टेस्टाइंट भागन सह सवा सुपरचित आसतर धर्म विषय स्वीय वक्तव्य प्रबोधनाथ बायबेलवाक्यम अनर्गल उधरती स्म व्यवहारशास्त्रन काले मनोयागवल्याद स्मृतिग्रंथ तो हिंदू सामजनी सारकथा शिक्षा स्म अतः अनतरम अवदत व्यवहारजीविका स्वीकु न वास्वु व्यवहारशास्त्र पठ य ऋषीण् आचार व्यवहार निदीन अनेकदा ज्ञा शल बुद्धिमत्ताये महेन्द्र से सुख्याति आस सा स्थानम अधिकृत्य, स द्वितयस्थन अे आर्द्यालयतः प्रवेशिपरीक्षा उत्तीर्ण एफ परीक्षायां तस्थन आसी पंचमत चतुस्यधिकादतम ख्रीष्टवर्षे तृतीय स्थनमेसिडेन्सी महाव्यालय सनम उपाधिपरीक्षा उत्तीर्ण पठदशायाँ स दर्शन में आंगल साहित्यम विज्ञान इदीक एग्रेण मनसा अगतवा आंग्लाध्यापक महोदय से प्रीतिभाजनम आसी